तब काराग्रह बन जाता है काराग्रह का अर्थ है जिससे तुम बाहर होना चाहो और हो ना सको काराग्रह का अर्थ है जो तुम्हारे व्यक्तित्व पर सब तरफ से बंधन की भांति बोझिल हो जाए जो तुम्हें विकास ना दे छाती पर पत्थर की तरह लटक जाए और तुम्हें डुबाए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 भीतर गहरे में रोष होगा क्रोध होगा गहरे में प्रतिशोध का भाव होगा और वो हजार हजार ढंग से प्रकट होगा छोटी छोटी बात में प्रगट होगा क्षुद्र क्षुद्र बातों में पति पत्नियों को तुम लड़ते पाओगे प्रेमियों को तुम ऐसी क्षुद्र बातों पर लड़ते पाओगे कि ये तुम मान ही नहीं सकते कि इनके जीवन में प्रेम उतरा होगा प्रेम जैसी महा जहां घटी हो वह ऐसी क्षुद्र बातों की कलहे उठ सकती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 राह गुजरती दूसरी स्त्री को जब वो सुंदर हो तो उसमें सौंदर्य न देखे ये कैसे हो सकता है ये तो असंभव लेकिन इस सौंदर्य के देखने में कुछ पाप नहीं है यह कैसे हो सकता है कि जब तुमने एक दिए में रोशनी देखी और आल्लादित हुए तो दूसरे दिए में रोशनी देख के तुम आल्लादित न हो जाओ लेकिन एक स्त्री कोशिश करेगी कि तुम्हें अब कहीं और दिखाई ना पड़े और एक पुरुष कोशिश करेगा अब स्त्री को यह सारा संसार पुरुष से शून्य हो जाए बस मैं ही एक पुरुष दिखाई पड़ू तब एक बड़ी संकटपूर्ण स्थिति पैदा होती स्त्री कोशिश में लग जाती है इस पुरुष को कहीं कोई सुंदर स्त्री न दिखाई पड़े धीरे धीरे ये पुरुष अपनी संवेदनशीलता को मारने लगता है क्योंकि संवेदनशीलता रहेगी तो सौंदर्य दिखाई पड़ेगा सौंदर्य का किसी ने ठेका नहीं लिया है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 और तुम्हारी स्त्री कहेगी देखो तुम और कहीं सांस मत लेना तुमने खुद ही कहा है कि तुम्हारा जीवन बस तेरे लिए है तो जब मेरे पास रहो सांस लेना जब और कहीं रहो तो सांस बंद रखना तब क्या होगा अगर तुमने ये कोशिश की तो दोबारा जब तुम इस, इस स्त्री के पास आओगे तुम लाश होोगे जिंदा आदमी ने और जब तुम और कहीं श्वास न ले सकोगे तो तुम सोचते हो इस, इस स्त्री के पास श्वास ले सकोगे तुम मुर्दा हो जाओगे ऐसे प्रेम काराग्रह बनता है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 तो कह रहे हैं ये प्रेम का ही उपद्रव है पहले ही कहा था कि पढ़ना ही मत इस उपद्रव में दूर ही रहना तो तुम्हारे धर्मगुरु प्रेम की निंदा करते रहे तुम्हें तो भी जस्ती है बात जस्ती है इसलिए तुम्हारे धर्मगुरु तुम्हें दोषी नहीं ठहराते प्रेम को दोषी ठहराते मन हमेशा राजी दोष कोई और पर जाए तुम हमेशा प्रसन्न हो मैं तुम्हें दोषी ठहराता हूं सौ तुम्हें दोषी ठहराता हूं प्रेम की जरा भी भूल नहीं और प्रेम अपने आश्वासन पूरे कर सकता था तुमने पूरे न होने दिए तुमने गर्दन घोट थी सीढ़ी ऊपर ले जा सकती थी तुम नीचे जाने लगे नीचे जाना आसान है ऊपर जाना श्रम साध्य प्रेम साधना है और प्रेम को काराग्रह बनाना ऐसे ही जैसे पत्थर पहाड़ से नीचे की तरफ लुढ़क रहा जमीन की कशीशी उसे खींचे लिए जाती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 एक दिन उसने देखा कि बड़ा बेटा बार बार ऊपर टेकरी पे जाता है और वहां से साइकिल पर बैठ के नीचे आता है कई बार उसे टेकरी से साइकिल पर बैठे हुए देखा तो उसने बोला के कहा कि मैंने कहा था छोटे बेटे को भी आधा आधा उसने कहा आधा ही आधा कर रहे हैं छोटा बेटा ऊपर की तरफ ले जाता है साइकिल हम ऊपर से नीचे की तरफ लाते हैं आधा आधा पहाड़ी पे साइकिल को ले जाना चढ़ने का तो सवाल ही नहीं किसी तरह हाँपता हुआ छोटा बेटा ऊपर तक पहुंचा देता है बड़ा बेटा उस पर बैठ के नीचे की यात्रा कर लेता है समान नहीं है आधी आधी नहीं है यात्रा नीचे की यात्रा यात्रा ही नहीं है गिरना पतन तुम जहां थे वहां से भी नीचे उतरना है तो जो व्यक्ति प्रेम को ईर्षा आधिपत्य प्रदर्शन बना लेगा वो जल्दी ही पाएगा प्रेम तो खो गया आँख तो खो गई प्रेम की आँखों को अंधा करने वाला धुआं छूट गया है घाटी के अंधकार में जीने लगा पहाड़ की ऊंचाई तो खो गई और पहाड़ की ऊंचाई से देखने वाला सूर्योदय सूर्यास्त सब खो गए अंधी घाटी है और रोज अंधी होती चली जाती तुम्हारे भीतर का पशु प्रकट हो जाता सरलता से उसके लिए कोई साधना नहीं करनी पड़ती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 तुम्हें अकेले ही ऊपर नहीं जाना है एक दूसरे व्यक्ति को भी हाथ का सहारा देना है ऊपर ले जाना है कई बार दूसरा बोझिल मालूम पड़ेगा कई बार दूसरा ऊपर जाने को आतुर ना होगा इंकार करेगा कई बार दूसरा नीचे उतर जाने की आकांक्षा करेगा लेकिन अगर हृदय में प्रेम है तो तुम दूसरे को भी सहारा दोगे संभालोगे उसे नीचे ना गिरने दोगे तुम्हारा हाथ करुणा ना खोएगा तुम्हारा प्रेम जल्दी ही क्रोध में ना बदलेगा कई बार तुम्हें धीमे भी चलना पड़ेगा क्योंकि दूसरा सांस चल रहा है तुम दौड़ ना सकोगे इसलिए मैं कहता हूं तप इतना बड़ा तप नहीं है क्योंकि तप में तो तुम अकेले हो जब चाहो दौड़ सकते हो प्रेम और भी बड़ा तप है लेकिन प्रेम के द्वार पर तो तुम ऐसे पहुंचाते हो जैसे तुम तैयार ही हो यहीं भूल हो जाती है दुनिया में हर यह ख्याल है कि प्रेम करने के योग्य तो वो है ही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 कठिन जीवन की संपदा मुफ्त नहीं मिलती कुछ चुकाना पड़ेगा अपने से ही पूरा चुकाना पड़ेगा अपने को ही दांव पर लगाना पड़ेगा और प्रेम जितनी कसौटी मांगता है कोई चीज कसौटी नहीं मांगती इसलिए कमजोर भाग जाते हैं और भागकर कोई कहीं नहीं पहुंचता प्रेम के द्वार से गुजरना ही होगा हाँ उसके पार जाना है वहीं रुक नहीं तो वो सिर्फ द्वार है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 इतनी समझ ना आ सके कि इतने बड़े प्रेम के बाद तब तो प्रेम बहुत नपुंसक है प्रेम नपुंसक नहीं है प्रेम से बड़ी कोई शक्ति नहीं तुम्हारा प्रेम ही छोड़ा देगा लेकिन अपेक्षा मत करना अपेक्षा की कि गांटी की तरफ तुम उतरने लगे अपेक्षा की और सुधारना चाह कि बस मुसीबत हो गई छोटे छोटे बच्चे तुम्हारे घर में पैदा होंगे उनको तुम प्रेम करते हो लेकिन प्रेम से ज़्यादा उनकी सुधार की चिंता बनी रहती बस उसी सुधार में तुम्हारा प्रेम मर जाता कोई बच्चा अपने माँ बाप को कभी माफ़ नहीं कर पाता नाराजगी आखिर तक रहती पैर भी छू लेता है क्योंकि उपचार है छूना पड़ता है लेकिन भीतर भीतर माँ बाप दुश्मन ही मालूम होते रहते हैं क्योंकि ऐसी छोटी छोटी चीज़ों पर उन्होंने बच्चे को सुधारने की कोशिश की बच्चे को क्या समझ में आता है उसे समझ में आता है कि जैसा मैं हूँ वैसा प्रेम के योग्य नहीं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 बड़ा मूल्यवान है क्योंकि मां बाप से बच्चों को पहली दफा प्रेम की खबर मिलती थी वो विषाक्त हो गई जो लड़का अपनी मां को प्रेम नहीं कर सका वो किसी स्त्री को कभी प्रेम नहीं कर पाएगा हमेशा अड़चन खड़ी होगी क्योंकि हर स्त्री में कहीं ना कहीं छिपी मां मौजूद है हर जगह हर स्त्री मां है मां होना स्त्री का गहरा स्वभाव है छोटी सी बच्ची भी पैदा होती तो मां की तरह ही पैदा होती इसलिए गुड़ियों को लगा लेती है बिस्तर से और संभालने लगती है घर ग्रहस्थी बसाने लगती है मुला नसुद्दीन की पत्नी बाहर गई थी और छोटी लड़की ने जिसकी उम्र केवल सात साल है उस दिन भोजन की टेबल पर सारा कार्यभार संभाल लिया था और बड़ी गुरु से एक प्रौढ़ स्त्री का काम अदा कर रही थी लेकिन उससे छोटा बच्चा पांच साल का उसे ही बात न जझ रही थी तो उसने कहा अच्छा मान लिया मान लिया कि तुम मां हो लेकिन मेरे एक सवाल का जवाब दो कि सात में सात का गुणा करने से कितने होते उस लड़की ने गंभीरता से कहा मैं काम में उलझी हूं तुम डैडी से पूछो छोटी सी बच्ची लेकिन हर लड़की मां पैदा होती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 उपनिषित के ऋषियों ने आशीर्वाद दिया है विवाहित युगलों को कि तुम्हारे दस बच्चे पैदा हों और अंत में ग्यारहवां तुम्हारा पति तुम्हारा बेटा हो जाए उन्होंने बड़ी ठीक बात कही लेकिन मां से अगर बच्चे को प्रेम की सीख न मिल पाई बेसर्त प्रेम की फिर कहा सीखेगा पहले पाठशाला ही चूक गई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 स्त्रियों के लिए तो वो भी नरक की खान है अगर स्त्रियों पुरुष के लिए नरक की खान नरक दोनों साथ साथ जाते हैं हाथ में हाथ अकेला पुरुष तो जाता नहीं अकेली स्त्री तो जाती नहीं लेकिन चूंकि स्त्रियों ने कोई शास्त्र नहीं लिखा स्त्रियों ने ऐसी भूल ही नहीं की शास्त्र वगैरह लिखने की चूंकि पुरुषों ने लिखे हैं इसलिए सभी शास्त्र पोलिटिकल उनमें राजनीति है वो पक्षपात से भरे तब तुम्हारे साथ तैयार है अपनी बंसी में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 मैं चाहता हूं तुम अपने जीवन को ठीक से पहचानो यही जीवन सीढ़ी बनेगा स्वर्ग तुम जहां हो वहीं से मार्ग है कहीं और भाग कर जाना नहीं है नर्क अभी है वो तुम्हारे कारण जरा सी समझ और नरक की हवाएं स्वर्ग की हवाओं में रूपांतरित हो जाती नरक की लप्ने स्वर्ग की शीतलता में रूपांतरित हो जाती जरा सी समझ जरा साहोश